नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस चेषन में बातें मुलाकातें इस कार्यक्रम में आशा करता हूँ आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे आपका हेल्थ जो है पूरा मेंटल जितना फिटनेस रहेंगे जितना पॉजिटिव सोचेंगे और अच्छी विचारों में आप रमन करेंगे उतना ही आपका फिटनेस अच्छा रहता है तो जरूरी है कि हमें फिजिकल बॉडी के साथ साथ हमें सबसे पहला ध्यान देना है हमारे अपने मन की तरफ अगर मन चंगा तो कटत में गंगा कहते हैं तो चीन मन को सुंदर बनाने के लिए हमारे साथ अभी साथ है लक्ष्मी जी जिनसे हम लोग बातें करेंगे और ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं और मलेशिया में ने आठ साल काम किया उसके बाद फिर मुंबई में अभी शिफ्टिंग किया हुआ है और डेडिकेटेड है अपने प्रोफेशन के साथ साथ और इनका आर्ट भी बहुत अच्छा है ये विसलर है और विसलिंग के माध्यम से गाना सुनाते हैं तो आप सभी की तरफ आज को शो में बहुत बहुत, बहुत स्वागत है थैंक यू रमेश जी नमस्ते नमस्ते लक्ष्मी जी बहुत बहुत स्वागत और इसके साथ ही विक्रांत राय जी हैं जो अलाहाबाद यूपी से जुड़े हुए हैं हमारे साथ और क्लासिकल सिंगर है काफ़ी समय से रियाज कर रहे हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं और रुचि है इनका माना बहुत दिल से इन चीज़ों को करते हैं तो जब आप उनको सुनेंगे तो निश्चित तौर पर आपको पता चल जाएगा तो विक्रांत राय का भी बहुत बहुत दिल से स्वागत है इसके साथ हमारे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 Uh, मोह मोह के दागे फ्रॉम दी मूवी दम लगा के पेशा वो सुनाएंगे क्या बात है क्या बात है स्वागत है ठीक जी क्या क्या बात है लक्ष्मी लक्ष्मी जी जी जी रॉक किया आपने चलिए शर्मा जी अच्छा लग रहा होगा लक्ष्मी जी ने बहुत सुंदर गीत आपके लिए स्वागत में विस्लिंग किया आपका बहुत, बहुत दिल से स्वागत है शशि शर्मा जी मैं कह रही हूँ उन्होंने इतना अच्छा विसलिंग किया कि यूर ग्रेट आर्टिस्ट वैसे माइक्रो बायोलॉजिस्ट है पेशे से लेकिन इस आर्ट को भी उन्होंने डेवलप किया है अच्छा वेरी वेरी गुड नाइस प्लीज स्वागत है आपका आज के इस लाइव सेशन में बातें मुलाकातें इस कार्यक्रम में आपको देखते हुए बहुत खुशी हो रहा है बहुत सारे टीवी एपिसोड में आपने काम किया है श्री कृष्णा दुर्गा जैसे डिवोशनल सीरियल जिसमें आपने, आपने एक्टिंग किया है बहुत सारे बॉलीवुड मूवी में भी आपने काम किया है हमें आज बहुत खुशी हो रहा है कि आपको इंट्रोड्यूस करने में कलाकारों के बीच में शशि शर्मा जी टीवी एंड फिल्म दोनों जगह आपने एक्टिंग की है दोनों जगह आपने काम किया है तो दोनों में काम करने में क्या अलग अलग डिफरेंस आपका अनुभव आपका एक्सपीरियंस होना चाहेंगे डिफरेंस तो काफी है क्योंकि बड़ा पर्दा बड़ा पर्दा होता है और छोटा छोटा छोटा होता है तो हाँ course, क्योंकि जब हम सेवेंटी थिएटर में जाकर पिक्चर देखते हैं तो उसका मजा कुछ और होता है और, तो में और जब हम देखते हैं तो उसका एक अनुभव थोड़ा सा अलग होता है तो जी, जी। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जो काम करने का तरीका होता है उसमें बेसिकली बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है हाँ थोड़ा सा स्क्रीन पॉइंट ऑफ व्यू से हमको थोड़ा सा हमारे एक्ट को कम ज्यादा करना पड़ता है मेंटेन करना पड़ता है बस। जी, जी जी जी जो जैसा कि आपने अभी कहा कि मेरा हाँ, मेरा कृष्ण कृष्णा सीरियल बेसिकली उसमें किरदार सत्यभामा का रहा है लेकिन उन्होंने मुझे एज ए दुर्गा भी यूज किया हालांकि दुर्गा मैंने उनका एक अलग सीरियल किया था बट ठीक अच्छा। है शायद पब्लिक की इच्छा के अनुसार मुझे उस रूप में भी उसमें दिखाया उन्होंने जैसे आप अभी काफ़ी समय से जो है स्परिचुअल नॉलेज को भी आपने ग्रहण किया है बीच में आप ब्रह्मा कुमारी संस्था के हेड क्वार्टर माउंट आबू भी आकर गए हैं तो स्पिरिचुअलिटी और अपना जो वर्किंग प्लेस है उसको कैसे आप देखते हैं कैसे यूज़ करते हैं स्पिरिचुअलिटी कैसे वर्कप्लेस पे यूज़ किया जाता है थोड़ा सा उस एक्सपीरियंस को भी आप शेयर करिए एक्चुअली जब मैं इस ज्ञान से जुड़ी थी मुझे करीब बारह तेरह साल हो गए हैं लेकिन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 और वो जो यादें मेरी हैं ना वो आज आ। भी आ, मतलब इतनी समाई हुई है कि मैं उस एक याद के पीछे में कितने दिन रह सकती हूँ और बीच में मैंने बहुत कोशिश की कि लॉकडाउन के टाइम पे मुझे परमिशन दे दे तो मैं एक बार चली जाऊँ लेकिन परमिशन नहीं थी इसलिए मुझे मजबूरन रुकना पड़ा और उससे सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे उसमें बाबा का इतना सिंपल ज्ञान है इतना अच्छा ज्ञान है कि उसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं जब आप काम करते हैं ना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 होता है कि चाहे वो यंग है चाहे सीनियर है पहले ये हम सोचते थे कि अरे हम यंग बच्चों के साथ कैसे काम करें आजकल के बच्चे को ध्यान ही नहीं देते हैं बट दैन आफ्टर बाबा के ज्ञान ना मुझे ये लगा कि नहीं मैंने ज्ञान को अडोप्ट कर लिया और बाबा ने मुझे बच्चा बना लिया तो मैं सबको क्यों नहीं अडोप्ट कर सकती बस वही एक चीज़ ने मुझे बहुत लुभाया और काम करना बहुत ईजी हो गया उसके बाद अभी मेरा सुहानी सी एक लड़की आप लोगों ने देखा होगा वो बहुत पॉपुलर शो था तो काफ़ी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 she is is is is also also happy and also happy and and I am family family very very you know like my family is like ashram ashram my that <laughs> is a very wonderful thing experience हमारे दर्शक मित्र और आर्टिस्ट सोच रहे होंगे की बाबा शब्द क्यों यूज किया बाबा अर्थात परमात्मा के लिए यूज किया जा रहा है यहाँ पर बाबा है भगवान के लिए नजदीक का रिश्ता है तो एक बाबा कहा जाता है तो एक कहते हैं ना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 कई बार तो अगर कोई दूसरे फिल्म इंडस्ट्री वाले बोलेंगे शशि तो, <laughs> अभी अभी अभी तो, तो, तो बहुत सारे लोग यही सोचते हैं की ये तो शायद बिल्कुल अभी अध्यात्म से जुड़ चुकी है शायद इनकी सोच कुछ बहुत अलग हो गई है ऐसे मुझके लगे हैं ठीक है कोई बात नहीं वो बहुत अच्छी बात है मुझे अब ये लगता है की पहले मैं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 वो मूवी का एक बहुत प्यारा सा सॉन्ग है वो सुनाती सुना जी ये दुनिया एक दुल्हन ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया ये मेरा इंडिया ये मेरा इंडिया आई लव माई इंडिया आई लव माई इंडिया ये दुनिया इक दुल्हन ये दुनिया इक दुल्हन दुल्हन के माथे की बिंदिया ये मेरा इंडिया I love my India ये मेरा इंडिया I love my India जब छेड़ा मल हार किसी के सावन आया आग लगा दीपानी में जब दीपक राग सुनाया सात सुरों का संगम जीवन गीतों की माला हम अपने भगवान को भी कहते हैं बासुरी वाला My sri lanka, you mirror India. I love my India. You mirror India. I love my India. But I'm your mirror India. Sajni mirror India. Karam mirror India. Karam mirror India. Thank you. very very very nice nice very nice thank you आपकी मूवी का सॉन्ग आपने कौन सी फिल्में देखी हैं बहुत सारी देखी हैं हाँ मैं बहुत सारी देखी है हाँ, सारी देखी, आपकी क्रोध देखी है जिसमें आज शायद बहुत छोटी थी तब मैं वो मूवी आप कुछ सिस्टर का रोल था सुनील शेडी जी, जी के साथ में आपका आगा। आगा। और एक... <laughs> जी और धरती पुत्र तलाश अच्छे कुमार जी के साथ <laughs> तलाश जी। और एक बहुत ही प्यारी काजोल जी और अजय देवगन के साथ में एक मूवी थी आपकी उसका गाना भी अनुमलिक के बस में सॉन्ग बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग्स है या या राजोषी माँ भी संतोषी माँ भी आपकी मूवी लग रहा है मुझे सुनके अच्छा लग रहा है कि कम से कभ आपने इतनी मूवी देखी है मैम और सीरियल्स में भी सीरियल्स में भी भी आपके लेटेस्ट सीरियल रोल थे मतलब आपका जो कैरेक्टर है था एकदम ऐसे बोल्ड लॉन्ग डॉल पर्सनैलिटी वेरी ब्यूटीफुल अभिनव विक्रांत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं यूपी से और काफी समय से क्लासिकल म्यूजिक को प्रैक्टिस कर रहे हैं और प्रेजेंटेशन भी दे रहे हैं तो एक सुंदर सा गीत जो है विक्रांत राय सुनाइए शशि जी के लिए नमस्कार थैंक यू थैंक यू भाई मैम को सीखना ही हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है थैंक यू तो मैम जी के लिए एक आज जाने की जिद ना करो हाय हाय क्या बात है क्या बात है Very nice. आ, आ, आ, जाने की जिदना करो आज जाने की जिदना वाह क्या बात है वेरी बहुत सुंदर तुम ही सोचो क्यों न रोके तुम्हें तुम ही सोचो सोचोग क्यों न रोके तुम्हे जान जाती है जब उठ के जाते हो जो तुमको अपनी कसम जाने जा आ, तुमको अपनी जाने जा बात इतनी मेरी मो आज जाने की तिद ना करो थैंक यू वेरी वेरी नाइस नाइस क्या बात है आपने पुराने तार छेड़ दिए जो लोग भूल गए हैं आज थैंक यू क्या you. बात है नाइस nice. आप सब लोग इतना सब अच्छा गाते हैं ना हम्म है नी मैम बस आपको तो देख के सारे सुर निकल गए <laughs> अरे <laughs> क्या बात है जी nice. <laughs> जी भाई जी। काफी करते हैं और जो अपना कॉम्पिटिशन हम लोग करते हैं रेडियो के माध्यम से तरंग डिजिटल उसमें भी इन्होंने फाइनल तक पहुंच है। गए हैं तो मैंने कहा कि आज शशि जी।, जी आ रहे हैं गीत तो गाने के लिए आइए तो बड़े खुश हुए तो बोले मैं जरूर आऊँगा अच्छा। और मैं आजकल क्या ये चीजें खो गई हैं तो सुन के बहुत अच्छा लगता है जी जी जी मैं एक और बात पूछना चाहूंगा स्पिरिचुअलिटी को कैसे आप कौन सी एक बात जो है बहुत ज्यादा आपको किया और इस मार्ग पे आप आगे बढ़ते गए कोई एक Actually, सच बताऊ तो मैं बचपन से ही बचपन से ही इसकी तलाश में थी जैसा कि मैं विष्णु जी की भक्त थी अच्छा लेकिन जब ज्ञान मिलता गया मुझे और धीरे धीरे तो मेरी तलाश ये होती थी कि हम लोग यहाँ जाते हैं हम लोग वहा जाते हैं इतने मंदिर जाते हैं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 और अच्छी तरह से आप उसको फॉलो कर रहे हैं और आपके अंदर एक भावना भी उत्पन्न हो गया कि जिस तरह से आपको एक संतोष मिला हुआ है शांति मिला हुआ है प्रेम मिला हुआ है जहाँ पर इंडस्ट्री के सारे लोग स्ट्रेस में आए थे उन सारी चीज़ों को देखकर भी आप उस इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हुए बहुत ज़्यादा एक्टिव मेम्बर होते हुए भी आपने ऐसे समय में अपने आप को बड़ा संभाला आपको लगा कुछ नहीं हुआ है सब कुछ ठीक है तो ये एक आध्यात्मिक शक्ति का आध्यात्मिक चर्निंग का इफेक्ट है जो आपने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस आपको मेरे चेहरे पे कोई स्ट्रेस नहीं दिख रहा ना देखिए ये, <laughs> तो ये जो खुशी है एक्चुअली में आत्मा जो है कहते हैं की सात गुण अलग अलग होते हैं तो उसमें ज्ञान भी एक है जैसे ही हमें ज्ञान मिलता है नॉलेज मिलता है इन्फॉर्मेशन मिलता है तो हमारी अंतरिक आत्मा है उसकी खुशी बढ़ जाती है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 जैसे आपने उसको फील किया है एक्सपीरियंस किया है वो चीजें आपने शेयर किया तो चलिए एक और खास मेहमान हमारे साथ हैं अभी वर्तमान में जयपुर में डबलिंग में अपनी पढ़ाई पूरा कर रहे हैं प्रज्ञा जी हमारे साथ जुड़े हैं प्रज्ञा जी बहुत बहुत स्वागत है और शशि जी आ, हमारे सामने हैं शशि नमस्कार नमस्कार कैसी है आप मैं बहुत अच्छी हुई बहुत खुशी हुई मुझे आज से मिलकर रमेश जी ने आज मुझे बताया कि आप आ रहे मुझे खुशी मिल रही है कि मुझे आप लोगों को मिलने के लिए इन्होंने अपॉर्चुनिटी दी नहीं नहीं रमेश जी का मैंने तहे दिल से शुक्रिया अदा किया मैंने कहा बहुत अच्छा रमेश भाई ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी मैं उसके लिए बहुत शुक्रगुजार गुजार है उनकी की आप जैसे अच्छे कलाकारों से मिलने का मुझे मौका मिला बस ये सब मैंने रमेश जी से यही बोला था की एवरी थिंग इज जस्ट डेस्टाइन प्री डेस्टाइंड हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो उसका एक रीजन होता है उसका एक कारण होता है और ये, ये बिल्कुल तो yeah. तो तो तो मैं जुड़ सकती oh. हूँ और ब्रीफ मुझे रमेश जी ने बताने के लिए कहा था तो मैं संक्षेप में बताऊंगी मैडम uh, मैं जर्नलिस्ट हूँ एज अ प्रोफेशन और मैंने इंडिया में काफी साल ऑल इंडिया रेडियो पे भी काम किया उसके बाद मैंने एज अ न्यूज एंकर जी बिजनेस में और इकोनॉमिक टाइम्स में काम किया फिर मुझे बहुत चाह थी कि भाई पढ़ना है और वो कब वो वक्त आएगा हमेशा हम सोचते रह जाते कभी करेंगे कभी करेंगे मैंने कहा बस अब मैं सोचती हूँ इतने साल काम करने के बाद अब मुझे जरूर से ये स्टेप लेना चाहिए मेरे दस साल का बेटा है मैं उसको घर मम्मा के पास घर में ही एम अ सिंगल मदर तो वहीं पर मैं इंडिया में छोड़कर आई हूँ बहुत डिफिकल्ट था ये डिसीजन मेरे लिए मैडम बट मैंने सोचा कि अभी नहीं तो फिर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 शुक्रिया so जी एक छोटा सा मुकड़ा शशि जी जी के लिए गाइए आप अपने दिल की आवाज़ सुनाइए हमें <laughs> <laughs> जी रमेश जी मैं बिल्कुल एक मुकड़ा जी मैं वही एक गाना सुना देती हूँ एक बहुत अच्छा मैंने अभी दो दिन पहले ही सुना था थोड़ा सैड सॉन्ग है बट उसके लफ्स बहुत अच्छे हैं तो मैंने कोशिश किया है मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो मुझे तुम कभी भी बुला ना न जाने मुझे क्यों हो चला है मेरे प्यार को तुम बिटाना सकोगे मुझे तुम की क्या बात है बहुत सुंदर बात बढ़िया वेरी नाइट वेरी नाइट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 मीटिंग शशि शर्मा जी है और ये मौका के लिए बहुत धन्यवाद अगला गाना फास्ट गाना या स्लो नहीं शशि जी जी का मन पसंद सुनते हैं शशि आपको कौन सुनना है लक्ष्मी चाहिए स्लो चाहिए, वो पूछ रहे हैं मुझे सब अच्छे लगते जैसा खास It's a pleasure for us to be here. नहीं नहीं आप जो, आप जो जो पसंद पसंद करती हैं वो सुनाएं. अच्छा आपको हाँ जी हाँ बहुत बहुत बहुत मतलब बड़ी पैन हूँ यू हैीन पोटेंशियल इन यू थैंक यू सो मच एंड शी इज ए वेरी गुड सिंगर थैंक यू all of us who are equally nice it. It lovely today yes <laughs> i i would just thank like so to take much. a moment to thank all my group members for here to support me in full force it's really nice of them i'm seeing okay. lot of messages from them so i'm just uh, taking this opportunity to th thank everybody from indian business association <laughs> uh, i represent oh, wow. the great. indian business association myself yeah. yes <laughs> um okay, okay. So we are nice. based we have members online from all over india And uh, so oh, yeah. we have a big online WhatsApp group where we have a lot of skilled members okay. from all parts of India. So it's a really nice community of wishlers. So and uh, Ramaji yeah, has been so kind to give us a platform, and every fortnight our wishlers perform on this platform. So very much. So we are very very happy, and our wishlers are also doing very well. So very thankful to Ramaji, both the mother Ramaji. May I ask you, one message, what do you want to say? गाता रहे मेरा दिल मेरे काम है ओके okay, शशि शर्मा जी थैंक यू जी जी जी बहुत सुंदर मैसेज आपने दिया गाता रहे मेरा दिल सभी लोग हमारे साथ जुड़ गए और बरका जी एक मुखड़ा आप लास्ट में सुना दीजिए शशि जी की मूवी का ही सॉन्ग फिर से जी। दो दिल मिल रहे है म गई चुप दो दिल मिल रहे है म गई चुप के हो रही है हाँ सबको हो रही है खबर चुप के चुप के हाँ दो दिन मिल रहे हैं म गई चुप के चुप के सासों में बड़ी बेकरारी आखों में कई रत जगे कभी कहीं लग जाए दिल तो कहीं फिर दिल ना लगे अपना दिल में जरा थाम लूं जादू का मैं उसे नाम दू जादू कर रहा है जादू कर रहा है असई चुपके चुपके दो दिल मिल रहे हैं म गई चुप के चुप के दो दिल मिल रहे हैं चुप के चुप के थैंक यू थैंक यू बैठा बहुत सुंदर गीत आपको शशि जी तो उन्हें भी खुशी होगा एंड uh, जाते जाते विक्रांत राय मैं चाहूंगा कि एक मैसेज क्या कोड करना चाहेंगे आप आप अच्छा, सबसे पहले, सबसे पहले आपका अदा आप करना चाहूंगी सभी पार्टिसिपेंट्स की तरफ से जो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म आपने दिया क्योंकि बहुत -बहुत सारे आप, आप देखा था हमारे छोटी छोटी जगहों से बहुत दूर दूर से जुड़े हैं क्योंकि सबको एक मौका चाहिए और कई बार इस वक्त हम सोचते न जाते हैं वक्त के साथ की कभी हम इस अपनी अपनी छुट्टी हुई प्रतिभा को कभी उसको यूटिलाईज करेंगे बट ये इस तरह का जो आपने कल मुझे सुबह हम जब बात कर रहे थे आपने जिक्र किया था कि कोई एक लेडी थी आप जिनसे जुड़े थे 20 साल पहले बट उस वक्त के डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं था तो इस समय में भी जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट मैसेज मैं कहूंगी कि इस अपॉर्चुनिटी को बहुत सारे लोगों ने पॉजिटिव तरीके से लिया है खासकर मैं कहूँगी लॉकडाउन में एज अ स्टूडेंट में अकेली थी तो मैंने डिजिटल के माध्यम से बहुत सारे वेबिनार्स और नई स्किल्स सीखी मैंने अपना बहुत 10 साल पहले स्केचिंग छोड़ दिया था तो वो शुरू किया गाना आपके माध्यम से जैसे शुरू किया अभी कुछ साल महीने पहले, पहले तो इसी तरह से बहुत सारे लोगों ने कुछ कुछ नया लर्निंग स्किल्स शुरू किए तो बस ये कहना चाहूंगी जो भी आपने शुरुआत की उसको जारी रखिए खत्म नहीं होने दीजिए क्योंकि जिससे हम कहते हैं एक एक छोटा छोटा स्टेप लेते ही एक बड़ा मंजिल तक पहुंचा जा सकता है सो दैट्स माई मैसेज टू एवरीबडी एंड थैंक यू एवरीबडी फॉर द मैसेजेस वंडरफुल मैसेजेस रिसीविंग इट रियली गिव्स अ जब हम नहीं सीखे होते हैं प्रोत्साहन मिलता है, उससे जरूर से, आ, आ, मिलता है तो बहुत बहुत शुक्रिया और मेरा सबसे ये गुजारिश है आ, खुश रहिए और कोशिश करते रहिए और एज इन योर वर्कते रहो <laughs> लक्ष्मी जी आप क्या बताना चाहेंगे या गुनगुनाना चाहेंगे एक मैसेज सर ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आई नॉट अ वेरी प्रोमिनंट कोई आर्टिस्ट नहीं है लेकिन फिर भी म्यूजिक में मैं, मैं बहुत अभी इन्वॉल्व हूँ और म्यूज़िक uh, की वजह से मुझे बहुत अच्छा मौका मिला ये आई के साथ जोड़ने के लिए और आई एम वेरी हैप्पी टू बी एबल टू हैव आई हैव दिस क्लासिकल फाउंडेशन विद मी कर्नाटिक फाउंडेशन सो आई एम वेरी वेरी ब्लेसड एंड आई हैव माई पेरेंट्स टू थैंक फॉर दैट because if not for their persistence aaj main kuch bhi nahi i play the veena i sing also but i have been more focused on veena and now on whistling also so i have been able to adapt my classical training into all these things which i feel is a real god's blessing and i am very happy to be able to use this knowledge to guide my members of from all parts because lot of our members uh, both sare members ko formal background kuch nahi hai music mein mm -hmm. सो इसकी वजह से कोई अब इसलिंग के लिए जरूरत नहीं है हियरिंग सेंस बहुत जरूरत है और लिसनिंग पावर और टोन यू नो टोन सेंस सो इसकी वजह से थोड़ा सा हम क्लासिकल बैकग्राउंड की वजह से और ज़्यादा बेटर गाइड पा रहे हैं सो इसके लिए बहुत आई एम वेरी हैप्पी टू बी डूइंगूइंग एंड इट्स गिविंग मीड ऑफ फुलफिलमेंट सो आई थिंक एवरीबड यू शुड डू वट दे एन्जॉय डूइंग And that gives a personal fulfilment. I think that's a good message I would give. And you should pursue something that you're very passionate about in a very wholehearted way. Yeah. Thank you, Lakshmi Ji, for sharing the important message that you've class with. Thank uh, you, uh, sir. के साथ जुड़ी हुई है और उसी की वजह से आप इन सारी चीजों को अच्छी तरह से कर yes. पा रहे हैं और लोगों को बता पा रहे हैं। uh, आह विक्रांत राय विक्रांत जी, एक मैसेज सुनाइए। जी सर। जी पहले तो मैं रेडियो मधुबन का बहुत तह दिल से शुक्रगुजार हूँ कि जिसने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया जिसने मुझे, मुझे मौका दिया सेलिब्रिटीज़ आज मौका मिला मिलने का जिससे कि हम अपने सिंगिंग को लोगों तक पहुँचा रहे हैं और लोगों को दिखा रहे हैं और नई नई चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। और सबसे बड़ी सीख तो लक्ष्मी मैन से मिली जो कि उन्होंने इतना खूबसूरत निभाया उनसे ये सीख मिली कि उम्र कोई मायने नहीं रखता अगर क्या काम करना चाहें, तो हम कैसे भी कर सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं और इनका मतलब सांस का ठहराव। मुझे मुझे मुझे तो मुझे तो मुझे तो ऊर्जा आ आ गई, नया जोश गया कि हाँ, हमें अभी और सीखना है अभी हमें यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सीखना है बस थैंक यू <laughs> चलिए विक्रांत भाई बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत सुंदर मैसेज आपने खोज किया आप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 आज के शो में बस इतना ही सभी मित्रों को कहना चाहूंगा हमारे आई डब्ल्यू एन इंडियन विस्लर एसोसिएशन की तरफ से भी आप सभी सुन रहे हैं उन सभी को जो भी इंडियन विस्लर एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं उन सारे कलाकारों को बहुत बहुत याद और जब भी आपको मौका मिलता है तो मैं राजेश को मैसेज कर देता हूँ राजेश कन्वे करके आप लोगों को यहाँ पर देखता है तो ये भी अच्छी अच्छी बात है अपर्णा जी भी उनके साथ जुड़ के आप सभी को कनेक्ट कर पाती हैं तो अपर्णा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद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 <laughs> कृपा में सब हो रहे हैं so तो हमारे सभी दर्शक मित्रों को भी ढेर सारी खुशियाँ ढेर सारा प्यार सबके मन तो भाती है बातें मुलाकातें आओ हम सब मिलकर उसकी शान बढ़ाए इंद्र रंगों से उसको सजाए